श्री गर्ग सहिता माधुर्य खंड बीसवा अध्याय बलदेव जी के हाथ से प्रलंबा सुर का वध तथा उसके पूर्व जन्म का परिचय श्री नारद जी करते हैं राजन इस प्रकार यमुना जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनकर वीरभूप सिरोमणि मानधाता सौभरी मुनि को नमस्कार करके अयोध्यापुरी को चले गए यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया जो महान पापों को हर लेने वाला और और पुण्य प्रद है, बताओ और क्या सुनना चाहते हो? बहुला से बोले ब्रह्मन, मैंने से गोपियों चरित्र का उत्तम वर्णन सुना साथ ही यमुना के पंचांग का भी श्रवण किया जो बड़े बड़े पाथकों का नाश करने वाला है साक्षात गोलों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मंडल में आगे कौन कौन सी मनोहर लीलाएँ की यह बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन एक दिन श्री बलराम और ग्वाल बालों के साथ अपने गौवें चलाते हुए श्री कृष्ण भांडिर वन में यमुना जी के तट पर बालोचित खेल खेलने लगे बालकों से बाह्य वाहन का खेल करवाते हुए श्री कृष्ण मनोहर गौों की देखभाल करते हुए वन में विहार करते थे इस खेल में कुछ लड़के वाहन घोड़ा आदि बनते और कुछ उनकी पीठ पर सवारी करते थे उस समय वहां कंस का भेजा हुआ असुर गोप रूप धारण करके आया दूसरे ग्वाल बाल तो उसे न पहचान सके किन्तु भगवान श्री कृष्ण से उसकी माया छिपी नहीं रही खेल में हारने वाला बालक जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था किंतु जब बलराम जी जीत गए तब उन्हें कोई भी पीठ पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ उस समय प्रलंबा सुर ही उन्हें भांडीर वन से यमुना तट तक अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाने का लगा एक निश्चित स्थान था जहां ढोकर ले जाने वाला बालक अपनी पीठ पर चढ़े हुए बालक को उतार देता था परंतु प्रलम्बा सुर उतारने के स्थान पर पहुंचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मथुरा तक ले जाने का उदोद्यत हो गया उसने बादलों की घोर घटा की भांति भयानक रूप धारण कर लिया और विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया उस दैत्य की पीठ पर बैठे हुए सुंदर बलराम जी के कानों में कांतिमान कुंडल हिल रहे थे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ हो अथवा मेघों की घटा में बिजली चमक रही हो उस भयानक दैत्य को देख महाबली बलदेव जी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने उसके मस्तक पर कस के एक मुक्का मारा मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो उस दैत्य का मस्तक वज्र से आहत पहाड़ की तरह फट गया और वैसा सा पृथ्वी को कंपित करता हुआ धराशाही हो गया उसके शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और बलराम जी में विलीन हो गई उस समय देवता बलराम जी के ऊपर नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगी पृथ्वी पर और आकाश में भी होने लगी। राजन इस प्रकार से जी के परम अद्भुत चरित्र का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ने पूछा मुने वह रण दैत्य प्रलंब पुरुज में कौन था और बलदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति क्यों हुई श्री नारद जी ने कहा राजन यक्षराध कुबेर ने अपने सुंदर वन में भगवान शिव की पूजा के लिए फुलवारी लगा रखी थी और इधर उधर यक्षों को तैनात करके उन फूलों की रक्षा का प्रबंध करवाया था तथापि उस पुष्पवाचिका के सुंदर एवं चमकीले फूल लोग तोड़ लिया करते थे इससे कुपित हो बलवान यक्ष कुबेर ने यह श्राप दिया जो यक्ष इस फुलवारी के फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे वे सब सपता मेरे हिसाब से भूतल पर असुर हो जाएंगे एक दिन हुहू नामक गंधर्व का बेटा विजय तीर्थ भूमियों में विचरता तथा मार्ग में भगवान विष्णु के गुणों को गाता हुआ वन में आया उसके हाथ में वीणा थी बेचारा गंधर्व सांप की बात को नहीं जानता था अतः उसने वहां से कुछ फूल ले लिए फूल लेते ही वह गंधर्व रूप को त्याग कर असुर हो गया फिर तत्काल महात्मा कुबेर की शरण में गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे साफ से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगा राजेंद्र तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने भी वर दिया मानद तुम भगवान विष्णु के भक्त तथा शांतचित्त महात्मा हो इसलिए शोक ना करो द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी इसमें संदेह नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन हु का पुत्र वह विजय नामक गंधर्व ही महान असुर प्रलम्भ हुआ और कुबेर के वर से उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुरी खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में प्रलंब वध नामक बीसवा अध्याय पूरा हुआ